सत्र में हम ईश्वर की उपासना ईश्वर के ध्यान का अभ्यास करते हैं आज संध्या उपासना के अंतर्गत मंत्र लेंगे ओम भू भु, ओम भुव ओम ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम्। पीछे के तीन मंत्रों में में से पहले मंत्र में तो उपासना का जो उद्देश्य है प्रयोजन है उसको कहा गया है आगे के दो मंत्रों में उसके जो साधन हैं हमारा शरीर इनके विशेष विशेष अंगों की परिशुद्धि और इनकी सफलता सबलता होबे इस विषय को ध्यान में रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना की गई है शरीर हमारा एक अन्यतम साधन है मोक्ष का और लौकिक सुखों का भी इनको उत्तम रखना सवल बनाना आवश्यक होता है ऐसा मान करके इसमें प्रार्थना की गई दो मंत्रों के द्वारा ईश्वर से आगे का जो मंत्र है इसमें स्तर भेद कर दिया जाता है जैसे कि पीछे के मंत्र में ईश्वर को संबोधन सहित और उनके कार्यों का वर्णन किया ओम भू पुना तो शिषि तो भू है भुव है स्व है म है जना तप सत्यम सारे के सारे इसमें हैं वो ईश्वर के नाम हैं उसके साथ साथ क्रिया का वर्णन भी है भो पुना तो शिषि भुव पुना तो नेत्र कंठे म पुनातु हृदय जना तपा इस तरह से अब आज इस अगले मंत्र में केवल ईश्वर के नामों को ले लिया गया है क्रिया को छोड़ दिया है सारे के सारे वही नाम है जो पिछले में दिए हुए हैं तो इसका अभिप्राय ये लेना चाहिए कि यहाँ से केवल ईश्वर की प्रधानता मुख्य हो जानी चाहिए शरीर साधन है आवश्यक है किंतु अब वह गौण हो जाएगा और इसी कारण से यह मंत्र जो है प्राणायाम मंत्र है इस मंत्र के साथ प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का एक उद्देश्य तो शरीर की शुद्धि होता है कफ आदि का जिससे निवारण होता है दूसरा प्रयोजन मुख्य उसका वृत्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगाना प्राणायाम करने से स्वाभाविक रूप से या अनायास ही सारे के सारे विचार अपने आप बंद हो जाते हैं विचारों को बलपूर्वक बंद करने का एक उपाय प्राणायाम है तो इस प्राणायाम के द्वारा जब हम उपयोग करते हैं प्राणायाम का तो एक ऐसी स्थिति बनती है मन में जहाँ की ऐच्छिक अनैच्छिक किसी भी प्रकार का विचार नहीं रहता है तो विचार सुनने की या विचार के अभाव की वृत्तियों के अभाव, अभाव की अवस्था इससे बनती है तो आगे के लिए वही अवस्था बनानी है यानी वृत्तियों से रहित करना है एक तो और दूसरा ईश्वर की प्रदानता लानी है अब तो उसके लिए शरीर की भी अनुभूति या शरीर की जो का हो रहा था अब तक उसके विषय में कर रहे थे विचार वो पूरा बंद हो जाएगा छूट जाएगा और उसके साथ हम केवल ईश्वर के ही गुणों का या ईश्वर का ही ध्यान करेंगे आगे तो उसके लिए यही होगा कि पहले प्राणायाम के माध्यम से विचारों को वृत्तियों को सर्वथा बंद कर दिया जाए बंद करने के बाद अब पुनः ईश्वर से संबंधित ज्ञान को उठाया जाए तो अब मंत्र के माध्यम से पुनः ये रहित स्थिति बना करके प्राणायाम करके पुनः ईश्वर के बारे में उसके गुणों को देखने का प्रयास करेंगे जानने का अर्थ पीछे वाला ही रहेगा भू प्राणों से भी के भी प्राण या प्राणों से भी प्रिय अथवा प्राण स्वरूप प्राण की विशेषता होती है कि प्राण का पूरे शरीर के ऊपर नियंत्रण होता है सारा शरीर हमारा जो नियंत्रित रहता है वो प्राणों के माध्यम से ही होता है नियंत्रित हाथ पैर चलाना आदि जो कुछ भी है ये सबके पीछे प्राण होता है प्राण का संबंध मन से होता है और मन का आत्मा से तो इस प्रकार से प्राणों का जैसे हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण है ऐसे ही जो भी प्राण स्वरूप होगा उसका भी अपने उप, जो भी उसका साथ है उस पर नियंत्रण होता है तो ईश्वर भी प्राण स्वरूप होने से हमारे एक एक चेष्टा पर नियंत्रण रखते हैं प्रकृति के एक एक कण पर ईश्वर का नियंत्रण है हमारे शरीर के एक एक कण पर अंगों पर ईश्वर का नियंत्रण है इस प्रकार से अनुभव करना या लगाना कि हमारे कण कण में प्राण स्वरूप ईश्वर विद्यमान है और लक्षण ये होगा कि हमारे भीतर बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि स्वतंत्र साधनों से हो रहे हैं उनके लिए अवकाश रखना ऐसी ऐसी स्थिति शरीर में बनाना ये सब वहाँ विद्यमान होकर के ही नियंत्रित रखकर कर ही हो सकता है जैसे मन को इंद्रियों से जोड़ने का काम है तो जब तक वहाँ नहीं रहेगा जोड़ने वाला उन पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो इस अवस्था का निर्माण नहीं कर सकता है ऐसे प्रत्येक शरीर के कण कण में परिवर्तन होता है रस रक्त आदि का कितने अनुपात में किन किन अंगों में जाना है ये सारे के सारे अगर नियंत्रित नहीं हो नियंत्रित तो शरीर का निर्माण होगा ही नहीं एक दिन भी शरीर आगे नहीं जा सकता है तो इस कारण से इन शरीर का व्यवस्थित रचना या विकास होता रहे उसके लिए आवश्यक है कि उसके मूल यंत्र तंत्र नियंत्रित रहे तो इन सबको वहाँ पर रह कर के ही रचना की जा सकती है बनाई जा सकती है तो जब तक इनके एक एक कण पर अवयवों पर अधिकार नहीं होगा निर्माता का तब तक ऐसी रचना कर नहीं सकता वो। तो इस तरह से हमारे पूरे शरीर में नए नए अंगों का रोज निर्माण होता है एक के स्थान में दूसरे अवयव बदलते जाते हैं तो उन सब की परिस्थितियों के लिए ईश्वर को इन सभी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है नियंत्रण के कारण ही उन्होंने ऐसी रचना हमारी की है तो ये सब ईश्वर के स्वरूप के अंतर्गत आ जाता है प्राण स्वरूप ईश्वर हमारे प्रत्येक एक एक अंग के कण पर नियंत्रण रखे हुए हैं या ईश्वर का नियंत्रण रहता है इस रूप में स्वरूप का ध्यान करना ऐसी भूवा है सब दुखों को छुड़ाने हारे यानी हमको कोई रोग आ जाता है कोई आपत्ति को आ, आ जाती है तो उससे बहुत अधिक कष्ट होने लगता है दुखी हो जाते हैं लेकिन यही अवस्था निरंतर नहीं चलती है इस अवस्था से हम कुछ काल में फिर से उभर जाते हैं ऐसे दुख से पुनः सुख की स्थितियों में आना हो जाता है तो ये इसीलिए है कि हमारे जो साधन हैं धीरे धीरे करके बिगड़ जाने पर भी ठीक अवस्था में वापस आ जाते हैं बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है ये कुछ कारणों के आने पर साधन में दोष आते हैं लेकिन फिर वो सुधर जाता है तो इस कारण से हमारे दुख जो आते हैं वो दुखों को हटाते रहते हैं इन्हें शरीर की रचना इस प्रकार से की इनके लिए इतने साधन उपस्थित किए कि थोड़े मोड़े भी विरोध आने पर विरोध परिस्थिति आने पर इनका नाश ना होगा तो इस कारण से भौतिक दृष्टि से भी शारीरिक दृष्टि से हमारे दुखों को हटाते रहते हैं ऐसे ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हमारे अन्य दुख दुखों को भी दूर करने वाले होते हैं ईश्वर तो ज्ञान विज्ञान के माध्यम से और शरीर रूपी साधन के माध्यम से भी और सृष्टि में जो हमारे सारे पदार्थ हैं इन सब के माध्यम से ही हमारे दुखों को दूर करते रहते हैं और साक्षात भी ज्ञान दे करके जब हम ईश्वर से अपना सान्निध्य बनाते हैं तो साक्षात बुद्धि भी उत्पन्न करके हमारे दुखों को क्लेशों को दूर करते हैं इस तरह से हमारे दुखों को हटाने वाले वो भूव स्वरूप है स्व स्वयं सुख स्वरूप स्वयं सुख स्वरूप का मतलब होता है हमको तो किन्हीं न किन्हीं साधनों से सुख लेना होता है चाहे भोजन से लें वस्त्र से लें अन्य किसी से लें या फिर ईश्वर से ही लें पर सुख के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है अपने आप हम सुखी आनंदित नहीं रह सकते हैं इस कारण से निरंतर हम बाधित होते रहते हैं तो ये सब इसीलिए है कि सुख हमारा अपना नहीं है सुख हमारा धर्म होता हमारा अपना गुण होता तो हमें इस प्रकार से परतंत्रता की स्थिति नहीं देखने को मिलती तो लेकिन ईश्वर का ऐसा ही स्वरूप है वो कभी प्रतंत्र नहीं होते कभी किसी के अधीन नहीं होते सदा सुखी ही सुख स्वरूप रहते हैं तो इस प्रकार से यह उनकी विशेषता है और दूसरा है ईश्वर के सुख की विशेषता उसमें तृप्ति होती है हम प्राकृतिक सुख ले लेते हैं जैसे तैसे पुनर्पीन में हमको तृप्ति नहीं मिल पाती है इस कारण से हम अशांत बेचैन लौकिक सुख को प्राप्त करने के बाद भी रहते हैं तो जबकि हमें तृप्ति चाहिए शांति चाहिए तो यह स्वभाव से ही ईश्वर के पास है तो ऐसे वो अत्यंत परिपूर्ण हैं आनंद से और इसी कारण से हमारे लिए वो प्राप्ति बन जाते हैं अपना आनंद हमें देने के लिए भी तत्पर रहते हैं इस प्रकार से हमारे लिए वो कृपा करने योग्य और प्राप्य करने योग्य होते हैं ये स्वह का अर्थ है महा से हो गया महान है वो यहाँ ब्रह्मांड में पृथ्वी इतनी बड़ी है सूर्य इतना बड़ा है और भी जितने लोक लोकांतर हैं पूरा ब्रह्मांड बहुत अधिक बड़ा है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते तो इन बड़े बड़े पदार्थों को देख करके हमको आश्चर्य होता है इतने बड़े हैं ये पदार्थ पर इन सबसे कई गुना अधिक ईश्वर बड़े हैं तो जैसे बड़ों के प्रति बड़ों को जान करके हमें आश्चर्य होता है तो उसके अंदर ये विशेषता होती है बढ़पन के कारण ऐसा होता है हम प्रभावी होते हैं जो बड़ा होता है वो हमको प्रभावित करता है तो ईश्वर भी महान होने से हमारे लिए हमको प्रभाव करने का स्वभाव रखते हैं तो हमें भी उनके उन गुणों को बड़प्पन को जानते रहना चाहिए इसलिए उनको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए और यहाँ के बड़े से बड़े पदार्थों को पाने पर जो सुख होता है यही का यही परिणाम ईश्वर को भी बड़ा होने के कारण प्राप्त कर लेने पर प्राप्त होगा इस रूप में महा जना हमारा भी जन्म देने वाले हैं पूरे संसार की सृष्टि की रचना करने वाले हैं प्रत्येक पदार्थों को जन्म देते रहते हैं इस प्रकार से जन्म है तपा तपकार्थ है ज्ञान स्वरूप ईश्वर स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं और ज्ञान विज्ञान के कारण है इतने सारे कार्य ब्रह्मांड की रचना पालन या व्यवस्था सब कर रहे हैं तो इस कारण से वो ज्ञान स्वरूप है और सत्यम नित्य हैं वो सदा रहने वाले हैं एक रस रहने वाले हैं और जो सदा रहने वाला होता है उसका अर्थ होता है अभी का अभी यहीं पर भी विद्यमान है सर्व्यापक होने से इसी देश में इसी काल में नित्य होने से तो जहाँ हम विद्यमान हैं उस देश में और जिस काल में अब हम वर्तमान हैं इसी काल में ईश्वर वर्तमान भी है ये सत्यम शब्द का अर्थ है तो इससे ये लेना है कि अभी अभी जो हम ईश्वर के सामने हैं या ईश्वर हमारे सामने हैं तो इस अवस्था को हम अनुभव करने का प्रयास करें जो वास्तविकता है उसको जानने का प्रयास करें तो इतने भाव इन मंत्रों में लेकर के प्रयास करना है मंत्र का है कि ईश्वर इतने महान हैं ईश्वर के अंदर इतने गुण हैं तो उनको मैं अभी ही जानूं, अनुभव करूं, इसी समय जानने का प्रयास करूं, या अनुभव कर लूं, या अनुभूति में ये आ जाए ये अभिप्राय है इसका भाव लेना इसका ओ। हल्का या सूक्ष्म रूप से प्राणायाम करके वृत्तियों को रोकने का प्रयास करें पूरी तरह से शरीर से संबंधी जो भी अनुभूति है उसको बंद करने का प्रयास करें शरीर का आभास हट जाए और केवल ईश्वर का आभास रह जाए उनके ही गुणों का चिंतन बना रहे ऐसी अवस्था बनाने का प्रयास करें प्राणायाम पूरा बलपूर्वक नहीं करना है भोजन के उपरांत नहीं कर सकते तो केवल सूक्ष्मता से उसको करेंगे हल्का दबाव ना पड़े पेट पर जिससे विचारों को केवल रोकना है उससे के कण कण में ईश्वर की विद्यमानता को अनुभव करने का प्रयास करें शरीर की जहाँ कहीं भी कोई अनुभूति हो रही है उस अनुभूति के साथ ईश्वर की भी अनुभूति को बनाने का प्रयास करें शरीर का आभास यही दिन नहीं हटता है तो जिस अंग का भी आभास होता हो उस अंग के साथ ईश्वर भी विद्यमान हैं वहीं पर ईश्वर को अन्य गुणों से युक्त देखने का प्रयास करें सुख स्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप प्रयत्न स्वरूप में वहां पर विद्यमानता को देखें ईश्वर की अन्यथा केवल शरीर का आभास यदि हटा सकते हैं तो ईश्वर को ही केवल उसी स्वरूप में अर्थात बुद्धि में केवल देखने का प्रयास करें ईश्वर सर्वव्यापक हैं एक ऐसी अद्भुत शक्ति जो सर्वत्र व्यापक है ऐसे केवल देश के साथ संबंध बना सकते हैं ईश्वर का प्रसना के अंतर्गत जो कोई भी बाधा है पीड़ा है उन सबको हटाने के लिए भुवह ईश्वर से प्रार्थना करें आप इन सब दुखों को हटाने वाले हैं अतः मेरे इन कष्टों को दूर कर दीजिए हटा दीजिए बाधाओं को नष्ट कर दीजिए शरीर से संबंधित प्राण से संबंधित कहीं भी कोई भी जो बाधा है उसको हटाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें इनको आप दूर कर दें क्योंकि आपका स्वभाव भूभा है दुखों से छुड़ाना आपका स्वभाव है स्व शब्द का उच्चारण करते हुए उससे जो ज्ञान उठता है आनंद स्वरूप उस आनंद स्वरूप का अनुभूति सर्वथा निश्चिंत होकर के अत्यंत स्थिर होकर के शांत होकर के उस अर्थ को देखने का प्रयास करें शरीर में कोई भी चेष्टा नहीं हो कोई भी अवरोध नहीं हो सर्वथा शरीर को भुलाकर केवल आनंद स्वरूप को देखने का प्रयास करें एक ऐसी दिव्य शक्ति पदार्थ जो आनंद ही आनंद है केवल शरीर की अनुभूति हटाने के लिए केवल अपने आत्म स्वरूप का ध्यान रखें अपनी आत्मा में धारणा बनाएं, अर्थात अपनी अनुभूति के ज्ञान के अंतर्गत ही केवल ईश्वर को अनुभव करने का प्रयास करें उससे शरीर की अनुभूति दब जाएगी समय संपन्न होता है विराम की ओर चलेंगे ईश्वर का धन्यवाद करें <coughs> हे परमपिता परमेश्वर हे प्राण परमेश्वर आपने यह प्राण देकर हमको कृतार्थ किया है आप समस्त ब्रह्मांड के ऊपर अपना नियंत्रण रखते हुए हमारे इस जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं शरीर इंद्रिय मन आदि के रूप में इन साधनों को देकर अपना ज्ञान विज्ञान और सानिध्य देकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं एक आपका बहुत अधिक आभारी हूँ कृतज्ञ हूँ कृपया हमें अपना स्वरूप दिखाएँ अपने सानिध्य में हैं